पहली बार उठा पांच हजार साल के खिलाफ कभी उठा ही नहीं था क्योंकि भारत इस नहीं है जहाँ दा तो है वही बड़े सुना हमारा अतीत का रहा छहराओं का बड़े होने का कहा उसमें कोई गर्व नहीं है मूवमेंट नहीं कहीं भी किसी दर्द भी नहीं रहे हैं एडमिंसन ने अपने आपा में लिखा है कि मनुष्य की भाषा में बहुत से छोटे हैं उन शब्दों ने एक शब्द उसने आया है मर गया एडमिशन और मेरा मुंह होता है तो से जाओ भारत भारत और देखो एक पूरा कहा कि परिवर्तन नियम है कुछ भी नहीं था लेकिन भारत ने नियम के विरुद्ध पाँच हजार वर्षो तक लड़ाई की है और हम फैल गए थे जैसे कोई पानी रुक जाए कि निकल गति बंद हो जाए सागर की यात्रा बंद हो जाए कुछ चलता है दुर्गंधित होता है आप मिल होता है ठीक ऐसा भी पांच छह हजार वर्षों के ब्यास इतिहास में भारत की जीवन धारा के काम हुआ है सब फैला हुआ सब होता हुआ हम यही भूल गए थे कि इतिहास जैसी भी कोई चीज है अगर सब फैला हुआ हो तो इतिहास का कोई तप होता है इसलिए तो भारत ने कभी इतिहास नहीं लिखा के अपना कोई लिखा हुआ है कहानियां लेकिन क्योंकि जब चीजें की चीजें हैं सदा हुई की नहीं है तो इतिहास क्या लिखना है बदलाव होती है परिवर्तन तो होता है इतिहास तो का बोलता रहा लेकिन सौभाग्य से मेरी दृष्टि से और बहुत लोगों की से दुर्भाग्य से आज भारत उस जगह खड़ा हो गया या तो उसे कहीं जाना होगा और या मरना तो मर जाना होगा विकल्प नहीं हमसे आदमी अगर हम कहीं नहीं जाते हैं तो मनुष्य के विराट जगत से हमारा सारा संबंध विक्षिन्न हो जाएगा और उसमें पूछना और दिशा करना जरूरी है किस किस तरह कहा जाने बात है कहाँ तुम जा रहे समझने निकाले भारत का पूरा मन कैसा है उसे तो समझ लेना उचित है क्योंकि भारत यंग क्या हिमालय महाकागत हिंद महाकागर नारत मतलब नहीं भारत नहीं भारत का आदमी और आज आदमी ऐसी क्या मतलब है उसके हाथ है भारत का मन क्या है भारत का मन गति विरोधी है भारत का मन रुक जाने जाने का आग्रह है अगर तुम धक्के धग्ज छोड़नी पड़े तो हम सोचे लेकिन जगह छोड़ने का हमारा मन का बोल रहा है जो जहाँ है वही छाया जाने की हमारी साधारण शांति मन की छा रहे इसलिए सब चीजें छाई गई बैलगाड़ी जैसी बनी थी ठीक रहती भी है उसमें कोई शर्क नहीं पड़ा कौन शर्क नहीं पड़ा शायद हम सोचते रहेंगे बैलगाड़ी में फर्क पड़े तो बैलगाड़ी फर्क पड़ते फटते ही जैस बनती है निरंतर निरंतर बैलगाड़ी में आज बैलगाड़ी को रखकर और को रखकर सोचना मुश्किल लेकिन बॉडी में क्या बंद क्योंकि बीच की हम बैलगाड़ी पर ही खड़े थे। वहाँ के लोग नहीं बदलते थे बल्कि हम उसमें गौर अनुभव करते थे न बदलना गौरवपूर्ण है हमारे मन और निरंतर ये कहते हैं की मित्र कहाँ है अब विमान कहाँ हैं शेड्योम कहाँ है सारी संस्कृतियाँ दुनिया की पैदा हुई और मर गई हो गई एक हम है जिनकी पुरानी संस्कृति अभी जिंदा है हम इसमें बहुत ही अनुभव करते हैं जबकि सचाई है की एक व्यक्ति पैदा होता है जवान होता है बुरा होता है और मरता है यही नैसर्गिक व्यवस्था है ऐसे ही संस्कृति भी पैदा होती है चलान होती है पूरी होती है और मरती है मरनी चाहिए जन्मने के साथ जुड़ी अनिवार्य प्रक्रिया है अगर कोई संस्कृति मरने से इनकार कर दे, तो नए जीवन के अंकुर पैदा होने बंद हो जाते हैं नया नया जीवन उसका आगमन उसके सब द्वार बंद हो जाते भारत की संस्कृति ने मर में श्री कर कोई आदमी तो मरने श्रृंगार नहीं कर सकता मर जाएगा मरीज मर ही मर जाएगा लेकिन कोई समाज कोई संस्कृति व्यक्ति तो बदलते चले जाते हैं लेकिन अगर मन को तो सख्त कर ले तो ठहर सकता है ठहराओं के जिस परिणाम से हमने हो गए हम सदा से गरीबे और गरीबी बने रहे ठहरा हुआ समाज समर नहीं हो क्योंकि ठहराओं समाज किसी भी आयाम में किसी भी विधान में संपत्ति के ज्ञान के कोई प्रयास नहीं करता ठहरा हुआ समाज जो उसके पास है उसमें ही श्रस्त होता है ड्रस्त लोगों को तो नहीं सकता ठहरने का सूत्र है कंटेंटमेंट ठहर जाओ उसके आधार आधारशिलातुष्ट ठहर जाता है अपन असंतुष्ट गति करता है अगर भारत को आगे गति करनी हो तो उसको अपने पुराने संतोष की सारी मानसिक को छोड़ तो देना तो तो तो तो पड़ेगा एक असंतर चाहिए ही जो है उससे त्रस्त होना गलत है क्योंकि जो हो सकता है अगर हम स्रस्त होंगे तो वो फिर कभी नहीं हो सकता। जो है उससे अप्रस्त होना जरूरी है ताकि जो हो सके उस तरफ गति होती रहे हम आगे बढ़ते रहे तरफ है गरीबी है उससे तरफ है गुलामी है उससे है एक साल तक हम गुलाम न रहते अगर हमारी तरफ की ये गहरी आस्थान हो हम गुलामी से ही खत्म हो गए एक हजार साल कितनी बड़ी कौन गुलाम रहे ये हैरान करने वाला है जब तक कि उस कौन का पूरा मन से ढांचा गुलामी करना हो एक हजार साल, साल तक किसी को गुलाम रखना बहुत मुश्किल है जब तक कि वो कौन किसी भीतर ढंग से गुलामी के लिए राजी न हो हम राजी थे और राजी होने का कारण ये था कि हम हर चीज को स्वीकार करके वो जैसी है उसके साथ जैसे ही होने को राजी जो रास्ते है समाज के या तो जिंदगी गलत हो तो जिंदगी को बदलो और अगर जिंदगी गलत हो तो एक रास्ता ये है की अपने को गलत जिंदगी के साथ राजी कर लो या तो बाहर की दुनिया को बदलो या तो बाहर की दुनिया को साथ राजी हो जाओ भारत में दूसरा रास्ता पकड़ा हुआ है जैसी भी स्थिति हो उसके साथ मनुष्य को ही राजी हो जाना है बदलना नहीं है बाहर की स्थिति को गरीबी हो तो गरीबी में राजी हो जाना है बीमारी हो में राजी हो जाना और राज्य के लिए हमने बड़ी तिरस्ती खो दी बड़े दर्शन खोजे वो हमें समझाते हैं कि जो कर है, वो करता है वो भगवान करता है उससे हम कुछ कर नहीं सकते गरीबी है वो वो भगवान जानता है बीमारी है वो भगवान जानता है हमने से खोजे हैं कि हर आदमी के बाबू में लिखा तो वही हो रहा है कुछ अनलिखा तो नहीं सकता है हम एक एक आदमी को समझाते रहेंगे कि तुम्हारे पिछले जन्मों में फल भोगने ही पड़ेगी में तो अपने पिछले जन्मों का फल भोग है हमीर आदमी भी पिछले तो जन्मों का फल भोगता है इसलिए दोनों तो के बीच कोई झगड़ा नहीं है कोई संघर्ष नहीं है तो दोनों अपने पिछले जन्मों से बंधे और दोनों का आज की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है आज की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है गरीबी अमीरी का गुलामी भी हम बोल रहे हैं, वो भी हमारे हमारे कर्मों का है। हमने एक व्याख्या विकसित की जिसमें जिंदगी बैठी है हम उसकी सांस राशि हो गई तो इस व्याख्या ने भारत को ठहरा भी खड़ा कर दिया वो ठहरा भी रहा था लेकिन दुनिया की हवाएं खड़ों हमारी सब दीवाने टूट गई हमारे सब घेराबंदी मोर्चे टूट गए हमारे ज्ञान जी को दुनिया आई और हमको बहुत मिला दिया बहुत अपनी डाल दिया हम फिर भी आँख बंद करने के आदि हैं अगर दुनिया में लाती भी हो तो हम आँख बंद करके अपने पुराने सुरक्षा के ग्रह पे पहुंच जाते अभी पूरी के शंकराचार्य ने कहा कि चाँद पर आदमी पहुँच ही नहीं सकता हमारी किताब ने लिखा चाँद पर तो कोई आदमी नहीं पहुँच सकता तो ये आर्मितान और उसके साथ ही जो पहुंचे ये सब झूठी अफवाह ये सच हो नहीं सकती ये आंख बंद करने की तरफी थी हद हम आंख बंद करने कोई पहुंचे नहीं और सत्राचार्य में जो अगर कोई पहुंच भी गया हो तो फिर पक्का है कि ये वो चांद नहीं है जिसका हमारे साथ धन ये चांद सूरज से भी आदेश ये आंख ने जिंदगी के तख्य अगर उभर जाए तो सर तो हम आँख बंद करने की कोशिश करते है आँख बंद कर दो इनकार कर दो ये चांद भी तो चांद नहीं है हम तो दूसरे ही चांद की बात करते थे उस चांद पे आदमी का पैर बड़ी कैसे सकता है हम पिछले दो तीन सौ वर्षो से जब से विश्व संपर्क में आए हैं तब से हम निरंतर इसी तरह इनकार करने की कोशिश कर रहे है और अपनी आँख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ये हो चुका है और इस आंख बंद करने में हमने बहुत ही तरह उपयोग की है जैसे अगर हम पिछले दो सौ वर्षो का भारत का विचार जो तो भी हमारा भाग हो गया तो एक ही रास्ता था आशा था वो ये कि हम अतीत के गुणगान करें तो पिछले दो सौ वर्षो में हमारे अच्छे से अच्छे आदमी से लेकर बुरे से बुरे आदमी तक अतीत के गुणगान में लगे हुए हैं वे ये कह रहे हैं कि कभी हम बहुत अद्भुत थे सब ज्ञान हमारे पास था अगर लोगों की किताबें पढ़े तो वाली वाले वो कैसे एटम बम हमारे वेद में लिखा है उसी से निकला होगा यहां तक अड्वाइ कि जर्मनी हमारे ग्रंथ चले गए उनसे ही खोजिन करके सारे विज्ञान की बात निकली हमारे ग्रंथों में सब है कभी हम सब जानते थे सब हमने जान दिया हम पीछे की तरफ लौट गए जान रहे मनोविज्ञान का एक छोटा सा नियम है और कीमती तो का, का का है अगर कोई आदमी बहुत मुसीबत में पड़ जाए एक जवान आदमी अगर बहुत मुसीबत में पड़ जाए तो पढ़ उसका चित्र बचपन में वापिस लौट जाए वो रोने लगेगा बच्चों की तरह हाथ कर पड़ने लगेगा और वो बच्चा ही हो जाए वो भूल जाएगा कि मैं जवान आती हूँ क्योंकि बचपन में सब सुरक्षा थी कोई खतरा ना था कोई चिंता ना थी फिर तो उसका वापस बचपन में लौट जाएगा यहाँ तक की घटनाएं है की बहुत चिंता के दबाव में कई बार आदमी इतने बचपन में उतर जाता है कि 40 साल के आदमी को भी चम्मक से छूट पिलाना पड़े कोई वो तो खाना खा सामानी जो नहीं खा वो बिल्कुल बच्चा बहुत जब आप भी हम भी मुसीबत में होते हैं तो चाहते हैं किसी के गुण में सिर रखने वो बचपन में लौट जाने की इच्छा है कोई सिर पे हाथ फेरे कोई समझाए वो बचपन में लौट जाने की इच्छा है चिंता घबरा देती है पीछे लौटने को मजबूर कर देती है भारत चिंतित हो गया पूरी तरह एक हजार साल की गुलामी और हजारों साल की दीमायु दरिद्रता दीनता और आगे कोई आशा नहीं क्योंकि दरिद्रता और बढ़ेगी दीनता और बढ़ेगी घबरा गया तो पीछे से गुणगान करने लगा वो करने लगा अतीत ने हमारा गोल्डन एज था पीछे हमारा स्वर्णयुक्त था राम राज्य था वहाँ हम बिल्कुल सुख सब शांति थी सब, थान्थी। सब थान्थी। ये सब बातें सरास थी पीछे न सुख था पीछे और भी दुख थे, और भी अशांकिया थी लेकिन उनका हमको पता नहीं चलता और न पीछे आदमी अच्छा था जैसा हमको तो ख्याल में होता है कि पीछे सारे लोग अच्छे लोग के सतयोग था ये सब हमारी आज की स्थिति से पीछे भाग जाने की प्रवृत्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं है पीछे अच्छा आदमी क्या कौन सा शिक्षा कौन शांति की गरीबी इतनी ज्यादा थी गरीबी पीछे जितना भी लौटते भर्ती चली जाती है लेकिन गरीब आदमी का हमने कोई इतिहास नहीं दिखा हमने कुछ राजाओं का कुछ बड़े लोगों की कहानियां पर याद कर रखे है उन्हीं को हम दबाए चले जाते है राम सुख होंगे लेकिन राम के पास जो विराट मनुष्य का समूह था उसके हमें क्या खबर राम अच्छे रहे होंगे राउू के आसपास पास गुजरात समूह था वह अच्छा था इसके लिए खबर तो नहीं है बल्कि कुछ उल्टी ही खबर मालूम पड़ती है ऐसा लगता है कि बाद में जिस महापुरुष याद रह जाते हैं और जन भूल जाते हैं अभी अभी हम सब जिंदा है हम सब आज नहीं कदम नहीं हो जाएंगे हजार दो हजार साल बाद इस युग में शायद तो गांधी का नाम याद रह जाए तो बाकी भूल जाएंगे दो हजार साल बाद लोग सोचेंगे गांधी का युग गांधी युग कितना अभुत रहा होगा गांधी कितने अद्भुत आदमी है कितना रहा हूं बल्कि हमारा गांधी से क्या है। दो हजार साल बाद गांधी की तस्वीर के आधार पर हमारी धारणा बनेगी और दो हजार साल में गांधी की तस्वीर को हम बड़ा करते जाएंगे आदमी से भगवान बनाते चले जाएंगे वो तस्वीर बिल्कुल झूठी हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी और उस तस्वीर के आधार पर हम सोचेंगे 2000 साल पीछे के आदमी के बारे में वैसा लगेगा फर्ण युग रहा होगा लेकिन गांधी के दवाने में कौन खत्म नहीं ये तो हो भी सकता है कि हमारा गोइे से, से कुछ मेलजोल हो गांधी से क्या मेलजोल गांधी के शिष्यों का भी गोई से, से मेलजोल ज्यादा मालूम पड़ता गांधी से कोई मेलजोल नहीं मालूम था लेकिन दो, हँँगा। दो हँँगा। था साल बाद गांधी हमारे प्रतीक की तरह हमारे प्रतीक बचेंगे और उनके आधार पर पूरे युग का नाम होगा गांधी नाम हो आज गांध में याद आदमी आज हमें बुद्ध याद है महावीर याद हो आम आदमी का कुछ भी पता नहीं लेकिन लगता ऐसा है की अगर दुनिया बहुत अच्छी होती तो बुद्ध और महावीर की याद नहीं रख सकती थी ये ध्यान रहे एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक भी जानता है कि अगर काले बच्चे तो सफेद खड़िया से लिख कोई दीवार पे लिखो तो लिख तो सफेद खड़िया तो दिखाई नहीं पड़ता लिप्त हो जाएगा दिखाई नहीं पड़ेगा अगर महावीर और बुद्ध का जमाना बहुत अच्छे लोगों का जमाना होता तो सफेद दीवार पर महावीर और बुद्ध कभी के गो में होते उनका पता नहीं चलता दीवार काली सिक्स उस काली दीवार पर एक महावीर या हो गया राम कृष्ण जैसा आठ दिन हो जाता है फेद ये दिखाई पड़ रहा है, दीवार बहुत काली रही होगी, तक समाज बहुत काला रहा होगा जिस समाज ने बुद्ध को भगवान कहा होगा जिस समाज ने कृष्ण को भगवान कहा होगा जिस समाज ने राम को कहा होगा सर्वोत्तम तुम ही हो वो समाज अंधेरी चल रहा होगा तभी ये सफेद रेखाएं उभर पाएंगे अगर समाज भी अच्छा हो तो अच्छा आदमी हो जाएगा होगा तो कोई पता नहीं चलेगा। हमें पता है हमारे सारे महापुरुषों का दस पांच महापुरुषों कौन हम गिनती कर हैं और पीछे जो समाज है वो समाज पढ़े होता लेकिन अंदाज हम लगा सकते हैं दुनिया की पुरानी से पुरानी किताब भारत की या भारत के बाहर कोई किताब यह नहीं चलती की आज का जमाना अच्छा है सारी कहती के जमाने और एक भी किताब ऐसी नहीं है पहले के जमाने की क्योंकि तो तीनों अगर उसकी भूमिका पढ़े तो ऐसा लगता है की आज के सुबह के अखबार का एडिटोरियल हो उसकी भूमिका में लिखा हुआ है आजकल के लोग एकदम बाकी हो गए बेटे बाप की नहीं सुनते सिर्फ गुरु की नहीं सुनते छह हजार साल पुरानी किताब कोई किसी की नहीं मांगता पत्नियों का पतियों में कोई आस्था नहीं रह गई सब तरफ चोरी है बेईमानी है भ्रष्टाचार है क्या हो गया है जगत का जगत कमर जा रहा है पहले सब अच्छा था अब सब खराब हो गया छह हजार साल पहले भी अगर यही लिखना पड़ता है तो वो पहले कब थे दस हजार साल पुरानी जी पूछ मिली है बेडिलोन में किसी मंदिर के द्वार पर लगी हुई ऊप होगी जिस पर लिखा हुआ है सत्य बोलना धर्म से लोग जरूर सत्य बोलते रहे हो तो दस हजार साल पहले मंदिर के सामने पत्थर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर लोग सत्य बोलते, है। बोलते हैं जहां लोग सत्य बोलते हैं वही सत्य की शिक्षा देनी पड़ती है जहां लोग आधार में होते हैं वहीं धर्म है, की चर्चा चलती है धार्मिक जीवन में चले बिना राज्य जाता है तो तो नहीं जाता। बुद्ध हैं और रात छोटे तक लोगों को समझा रहे हैं झूठ मत बोलो चोरी मत करो संयम ग्रहण करो ब्रह्मचरी बहुत मोटी चीज है सुबह के शाम तक बुद्ध का दिमाग खराब मालूम होता है लोग अगर अच्छे थे, थे। लोग अगर सच बोलते ही तो बुद्ध किसको समझा रहे हैं महावीर किसको समझा रहे हैं हिंसा मत करो अगर लोग अहिंसक थे निश्चित की जो शिक्षाएं हैं वो बताती है कि लोग हिंसक रहे होंगे इसलिए अहिंसा की शिक्षा देनी पड़ती है लोग झूठ बोलते होंगे इसलिए सत्य बोलने का समझाना पड़ता है लोग बुरे रहे होंगे इसलिए अच्छे आदमी की अच्छे आदमी के निर्माण का निरंतर क्रम करना पड़ता है नहीं अतीत का हमने भ्रम पाला एक साल की गुलामी ने हमारे मन को ऐसा दलित कर दिया ऐसा अपमानित अनुभव किया तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और आगे अगर भविष्य में हमें आशा होती तो हम भविष्य की तरफ देखते भविष्य में कोई आशा न देती तो क्योंकि हम कोई करने वाले लोग नहीं भविष्य के प्रति केवल वे आशावान होते हैं जो कुछ पैदा करते हैं सृजन करते हैं श्रम करते हैं हम तो बैंक जो हो रहा है उसे झेलने वाले लोग रहे हैं तो भविष्य की तरफ तो हम देख नहीं सकते थे इसलिए एक साल की गुलामी में हमें मजबूरी के पीछे की तरफ देखना पड़ा और वर्तमान देखने योग्य नहीं था छाती पर अंग्रेज के जूते थे या छाती पर किन्नी और के जूते थे जूते बदलते चले गए पैर बदलते चले गए छाती हमारी ही रही थी एक हजार साल तक किसी ने न किसी का जूता हमारी छाती पर था इस तरफ आज देखना कठिन था क्योंकि सवाये जूतों के तन्मो और चुनबी दिखाई नहीं पड़ता तो या तो आगे देखो आगे वो देख सकता है कि सृजन की क्षमता रखता हो या फिर चीज देखो बच्चे सदा आगे देखते बूढ़े सदा चीज से देखते अगर किसी बूढ़े को आराम से उसी पर बैठे हुए देखें तो ये मत सोचना कि वो आगे की सोच रहा है वो हमेशा पीछे की सोच रहा है जब वो जवान जब वो बच्चा आगे तो मौत है आगे तो कुछ है नहीं आगे तो और अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी आगे की तरफ देखते मिल जाए तो फिर कहना कि वो बूढ़ा नहीं वो जवान बच्चे पीछे की तरफ नहीं देखते पीछे को देखना पीछे कुछ है ही नहीं देखने को सब आगे है बच्चे भविष्य की तरफ देखते हैं बूढ़े अतीत की तरफ देखते हैं नए समाज भविष्य की तरफ देखते हैं पुराने समाज अतीत की तरफ देखते हैं समाज भी बच्चे और बूढ़े होते हैं एक हजार साल में हम वर्तमान की तरफ देख नहीं सके क्योंकि बहुत दुखद था देखने योग नहीं था भविष्य अंधकार था कुछ आसान नहीं अतीत ही भरे एक उपाय था एक विकल्प था कि हम पीछे की तरफ देखें हमने पीछे के खूब गीत गाए हमने पीछे की खूब कहानिया हमने पीछे की संस्कृति के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए और उन चित्रों ने हमें बड़ी दिक्कत में डाल दिया दिक्कत में ये डाल दिया है कि अब जबकि हम उस जगह खड़े हैं जहाँ हमें तय करना है की भारत कहाँ जाए तो इन एक वर्ष की गुलामी के दमन के भीतर अतीत की बनाई गई झूठी स्मृति हमारे मन को कैसे पीछे लौट चलो वही अच्छा इसलिए तो हम राम राज्य की बातें करते राम का राज्य अच्छा। पीछे लौट चले राम राज्य का सवाल नहीं है वो तो प्रतीक है पीछे लौटने का हमारा मन है पीछे सब अच्छा था बड़े शहर में था और छोटे छोटे गांव अच्छे थे हालांकि जो आदमी मुझे कहता मिलेगा वो रहेगा दिल्ली में रहेगा में रहेगा बौरा में छोटे गाँव में नहीं रहता पर वो कहता है बड़े गांव नहीं चाहिए छोटे छोटे गांव बड़े छोटे छोटे छोटे गांव गांव गांव गंदगी के घर बीमारी के घर और छोटे गांव एक बहुत भीतरी गुलामी पीड़ित थे छोटे गांव में किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं था किसी व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं थी लेकिन छोटे गाँव का हमें एक काव्यात्मक रूप खींच लेते और पोल्ट्री में छोटे गाँव की कीचड़ और गंदगी और बदबू और बीमारी और गुलामी सब छिप जाती है सिर्फ हरे दृष्ट और शांत वही रह जाता है कविता असली गाँव असली गाँव बिल्कुल नहीं जाता हम पुराने ग्रहों की जितनी भी तस्वीरें खींचे हुए है वो बहुत कविता से भरी है सबसे नहीं सब बहुत खतरनाक मालूम करते हैं तक बहुत पीड़ा दाई हैं। जब तक बहुत बहुत पड़ते, तो होते हैं, तो समाज कविताओं में जीने लगता है हमने बहुत सी कविताएं करनी ली अतीत की अब जब की हमें चुनाव खड़ा हो गया कहाँ जाए कहाँ रास्ता कौन सी दिशा होगी भारत के लिए तो हमारा मन कहता है आगे तो क्या हो सकता है एक साल की गुलामी ने बताया आगे आगे कुछ पीछे ही कुछ हो सकता है पीछे लौट चले हम पुरानी व्यवस्था ले आए हम बड़े उद्योग न न बड़ी इंडस्ट्री न लाए टेक्नोलॉजी से बचे हम तो पीछे विज्ञान से, से बचे हम तो घरों में बैठते सारा मह पे या बरसात में आला उदल पड़ते थे पीछे लाते, आगे जाने में खतरा मालूम पड़ता है खतरा क्या है आगे जाने में खतरा एक ही है की हमारे पास बूढ़ा चित्र है जो तो आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता वो कहता अतिथि अच्छा जो हो चुका वही अच्छा था उसी में बैठ लेकिन बूढ़े चित्र के समाज को अगर पीछे जाने की धुन सवार हो जाए तो दो परिणाम होते हैं पीछे जाया नहीं जा सकता पहली बार असंभव है ये पीछे जाना असंभव है लेकिन जाने की कोशिश में हम जो आगे जा सकते थे वो भी असंभव हो जाता है। पीछे जाने की कोशिश तो असंभव है ये संभव नहीं है कि हम मनुष्य को पीछे ले जाएं। ये उतना ही असंभव है जैसे किसी व्यक्ति को हम वापिस गर्म में पहुंचा देना चाहें उतना ही असंभव है छोटा-छोटा-छोटा तो करके बना ले और माँ के घर माँ के घर में बड़ी सुरक्षा और सिक्योरिटी सिक्योरिटी फिर जिंदगी में कभी भी नहीं आड़ी सुरक्षा थी माँ के पेट न भोजन की चिंता है नौकरी की न एम्प्लॉयमेंट की न कुछ करना पड़ता है जीना है सिर्फ और इतनी सुखद है माँ के पेट की व्यवस्था कि हमने बड़ी से बड़ी कीमती कोच बनाई है गद्दे तकिये बनाए हैं लेकिन मां के पेट में जो आराम बच्चे को उपलब्ध होता अभी हो है।, है अभी तक वो रहती व्यवस्था नहीं कर पाए आगे शायद कर पाए अभी जो अंतरिक्ष में यात्री जा रहे हैं इनके लिए जो हमने कैप्सूल बनाए हैं, वो शायद मां के गर्भ से मिलते जुलते उतना आराम देने की उसने कोशिश की बच्चा इतने आराम में जिया है माँ के गर्भ में कई बार मन हो सकता है कि वापस लौट जाए लेकिन शायद वापस लौटा जा जिंदगी पीछे नहीं जाती जिंदगी सदा आगे जाती गंगा कितनी ही कोशिश करे कि गंगोत्री में वापस चले जाओ वही छोटा सा झरना वही ऊंचा पहाड़ वही चांद का निकलना वही सूरज की सब वही वापस लौट जाओ लेकिन गंगा पीछे नहीं लौटती सोचती रहे कि पीछे ना तुम जाती आगे ही है जाने का क्रम आगे है समय की कोई रेखा पीछे नहीं छूटती समय सदा आगे है समय का मतलब है भविष्य समय का मतलब अतिश नहीं समय के साथ एक खूबी है की जहाँ पे हम गुजराए वो मिट गया है अब कहीं भी नहीं न वो रास्ते है न वो ब्रिज है वो पीछे जो था वो गया अब सब आगे लेकिन हम ये कर सकते की कोई कौन पीछे की तरफ सोचती रहेगी कैसे पीछे जाए जितनी देर वो ये सोचेगी कैसे पीछे जाए और पीछे जाने की असफल कोशिश करेगी उतनी देर में जितना आगे जा सके अवरोध पड़ेगा हो भारत के मन में पीछे जाने का बड़ा मोहर है भारी मोर है पीछे जाना चाहता है एकदम पीछे लौट चाहता है ये इतनी खतरनाक बात है कि अगर ये हमारे मन से नहीं मिल जाती तो हम पीछे तो जाएंगे ही नहीं वो तो प्रकृति उपाय नहीं छोड़ती पीछे जाने का लेकिन आगे जाने में हमारे कदम हाल्टिंग हो जाते है। बहुत हैं बहुत मुश्किल से हैं मजबूरी में उठते हैं और आगे जाने में जो आनंद अनुभव होना चाहिए उसकी जगह विषाद अनुभव होता है की जाना तो हमें पीछे है और जा रहे विषाद अनुभव होता है दुख मालूम होता है चिंता मालूम होती है और एक कंडेमिनेशन एक निंदा निरंतर चलती रहती है कि सब क्या होगा, ये सब बुरा होगा ये सब ठीक नहीं हो रहा और धक्के में हमें जाना पड़ता है आगे जो आनंद से आगे की तरफ जाते हैं उनकी गति शीघ्र हो जाती है जो आनंद से आगे की तरफ जाते हैं उनकी गति नष्ट बन जाती है जो दुख से जबरदस्ती परेशानी में आगे जाते हैं जाना पड़ता है जिन्हें आगे उनके पैर मोजिल हो जाते हैं पत्थर के हो जाते हैं और हर एक नया कदम उन्हें और सुख से भर जाता है और जान रहे आदमी का जो पुराना मन है वो नए के हमेशा विरोध में और इस भारत में तो पुराना ही मन है जवान के जवान आदमी के पास भी नया मन मुश्किल से मिलता है पुराना ही मन मिलता है ओल्ड माइंड है वो भीतर बैठा हुआ है एक जवान आदमी है एमएससी पढ़ता हो करनी चाहिए कि विज्ञान का विद्यार्थी है तो थोड़ी तर्क बुद्धि का उपयोग करता होगा करता है लेकिन परीक्षा के वक्त हनुमान जी के मंदिर के सामने घबराहट <laughs> के क्षण में जब डर लगता है परीक्षा तो सामने आ रही है कहीं अक्सल ना हो जाओ तो लगता है क्या हर्जा हनुमान को भी मना लो पता नहीं हो देख नारियल छोड़ने में खर्च भी क्या <laughs> <laughs> लेकिन हमें पता नहीं कि हनुमान के सामने नारियल छोड़ना का एक रूप और जो समाज हजारों साल से भगवान के रूप देता रहा है वो अगर मनुष्यों को देने लगे तो कोई हैरानी होता है। <laughs> हमारा मन नया नहीं यद्यपि सारे जगत से नई हवाएं आईं, बहुत मुश्किल से हमने आने दी हम द्वार दरवाजे बंद किए रहते अंदर ना आ जाए हवाएं, हम तो अपने मंदिर में सब तरफ से बंद करके धुआं करके धूप जला के घंट का नाच करके वही भीतर बैठे रहना चाहते हैं बाहर का कुछ तो सुनाई देना पड़े मंदिर में ही अपने बंद है बंद थे हजारों वर्ष तक लेकिन बंद नहीं रह सके जिंदगी ने चारों तक चाह के हमारी जीवाले गिरा दी सूरज कई तरफ से झांकने लगा आकाश दिखाई पड़ने लगा बहुत तरफ की हवाएं आई वो आ विज्ञान आया है विचार आया है तर्क आया है सारा तर्क हमने प्रविष्ट हो गया है हमारे साथ मन पुराना हमें युवक को तो विज्ञान बढ़ा देते हैं लेकिन फिर भी हम वैज्ञानिक नहीं बन पाते ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन बन के वो आदमी है वो जान लेता है वो जान लेता है कि बिजली कैसे काम करती वो जान लेता है कि बिजली कैसे पैदा की जाए वो सब जान लेता है लेकिन टेक्नीशियन होकर रह जाता है साइंटिफिक माइंड एक वैज्ञानिक बुद्धि उसमें पैदा नहीं हो पाती वो हो ही नहीं पाती क्योंकि मैं डॉक्टर के घर ठहरा हुआ था तो बच्चे में बड़े डॉक्टर ने पांच को मुझे लेके निकलते हैं ले जा रहे हैं सभा में लड़की को छींका कहा एक मिनट रुक मैंने उनसे कहा तुम डॉक्टर वो कहा में डॉक्टर हूँ मैंने कहा कि फिर आगे बढ़ो रुकना नहीं है तो क्योंकि डॉक्टर को तो कम से कम जानना है चाहिए छींक क्यों और तुम्हारी लड़की को छीका इससे मेरे रुकने का क्या संबंध होता तुम्हारी लड़की को छिंक से मेरे रुकने का क्या सासम डॉक्टर मुश्किल ना पड़ गए कहा कि आप ठीक कहते हैं छींक के, के तो कारण दूसरे फिर भी एक मिनट रुक जाने में हर्ष क्या है मैंने उनसे कहा हर्ष बहुत ज्यादा है एक मिनट रुकने का नहीं मैं दिन भर रुक जाऊ वो सवाल नहीं है लेकिन ये जो मन है हमारा पुराना जो कहता रुक जाओ हर्ष क्या है ये पुराना मन बहुत हर्ष देने वाला है ये मन की सारी गति को रोक लेगा तुम्हारी लड़की की छींक पर मैं रुकता हूँ अगर तो ये पूरे मुल्क का मन रुकता है कोई भी तुम्हारी लड़की की खेत तो पे रुकता है तो रुकता है और रुकने वाला मुल्क को तो हजार तरह की बातें पहुंचा मैंने कहा अगर मेरा वक्त चले तो तुम तुमसे डॉक्टरी के सर्टिफिकेट वापिस ले लेना तुम्हारे पास जो मन है वो एक ओछा का है गाँव के बाहर वो भूत प्रेस झालता है तुम ओछा बन जाओ भूत प्रेस झालो डॉक्टर होने की तुम्हें जरूरत नहीं और तुम खतरनाक बात कर रहे हो कि तुम्हारी आस्था अवैज्ञानिक है और काम तुम वैज्ञानिक कर रहे हो तुम्हारा चित्त विरोध में खड़ा हुआ है और ये छोटे छोटे लोगों की बातें बड़े बड़े लोगों की सांस यही पिछले कुछ वर्ष पहले आपको पता होगा आचार्य बिना वभागे बीमार पड़ गए तो उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया उनका दबा मैं नहीं होगा सारा मुल्क चिंतित हुआ इतना अच्छा आदमी साधारण से बुखार में मर जाए और बुखार तेज है, बुखार बढ़ता चला गया। मेरे मित्र के घर में वो मेहमान तो थे ने मुझे कहा कि हमने समझाया कि बाबा मकान के भीतर सो जाए आंगन में मस्त इतना तेज बुखार है दबाव लेटिन खुला आकाश है डूब भी ऊस पड़त, भी पड़ती है आप भीतर आ जाए गुनावानी का तुम पक्का विश्वास दिलाते हो कि भीतर कोई कभी नहीं मरता अगर भीतर कोई मर सकता है तो सोचा तो तो तो तो की जरूरत है अभी जवाब दे भी भी अभी मर जाता है। भी मर जाता है है जाता का आग्रह किया गया उन्होंने तो कहा कहते हो कि दवा लेने वाला नहीं मरता तो फिर क्या बात है दवा लेने सारे मुल्क से दवा हो गया मुल्क के सभी लोग चिंतित हुए हजारों लोग वहां पहुंच गए दो पैसे की दवा तो वो ठीक हो सकते थे लाखों खर्च हो गए मुल्क से सारे तब से तो लोग गए राष्ट्रपति हैरान हुए दिल्ली परेशान हुई पटना परेशान हुआ कलकत्ता परेशान हुआ सब राजधानियों डोल हो गए सारे लोग पहुँच बड़े बड़े डॉक्टरों को लेकर पहुंचे बंगाल के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर उन्होंने जाके कहा कि एक प्रार्थना करते हैं दो तो बच्चे की दवा ले ले उन्होंने कहा वे लोग ले सकता कि दवा लेने से अगर मैं बच जाऊं तो तुम तो ये नहीं कह सकोगे कि दवा के कारण बचाऊ बचा तो मैं भगवान की इच्छा से अगर ये सब मानते हो तो मैं दवा लेते डॉक्टर ने बिचाने में शर्त मांग ली जिन के घर ठहरे थे उनसे कहा कि, कि हस्त सागरपन हमारी आस्थाएं हमारा पुराना मन हस्त सागरपन से भरा हुआ है सारी दुनिया आदमी की उम्र बढ़ाई ले रही है और हम कह रहे हैं हमारी उम्र भगवान कैसे है दवाओं में हजारों बीमारियां खत्म कर दी जो भगवान ने कभी खत्म नहीं की लेकिन हम यही कह चले जा रहे हैं कि नहीं भगवान बीमार करेगा या भगवान ठीक करेगा बीच में हम किसी को आदमी को आदमी की बुद्धि को विचार को विकास को स्वीकार करने को राजी नहीं छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक के मन का जो ढांचा है वो ढांचा वैज्ञानिक नहीं है अवैज्ञानिक है वो ढांचा बहुत पुरानी रूढ़ियों में सोचने का आदि वो यही कहता है कि अब अगर बीमारी भगवान से आती है गरीबी भगवान से आती है भगवान ठीक करेगा तो ठीक होगी नहीं ठीक करेगा तो नहीं ठीक होगी बच्चे पैदा हो रहे हैं मुल्क में दो से एक ही चीज़ पैदा होगी हमारे मुल्क में बच्चे पैदा होते और पैदा होता है तो सब कहे चले जा रहे हैं कि भगवान दे रहा है हम क्या कर सकते हैं अब भगवान अकाल लाएगा दस साल में अब करोड़ बच्चे मरेंगे जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके भोजन कहाँ उनके लिए वस्त्र कहाँ और परेशानी बढ़ती चली जाएगी बीमारी गरीबी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं जीतना है वो तो पुरानी गई बुद्ध के जमाने में हिंदुस्तान की आबादी दो करोड़ पाकिस्तान बता हमने सोचा था कि बड़ा हिस्सा मुल्क का चला गया लेकिन सिर्फ जमीन नहीं बीस साल में पाकिस्तान से जुड़े बच्चे सिर्फ कर लिए से से से ऊपर जाएंगे हमने हमने कर रोक ली, ली को लंबा किया हमने आगे बढ़ाई आज आग तो साल पहले दुनिया में दस बच्चे पैदा होते थे तो कम से कम 7 बच्चे मर जाते आज ये हालत नहीं आज गरीब से गरीब मुल्क में भी दस बच्चे पैदा होते तो तीन बच्चे मर पाते सात बच्चे कुछ मुल्कों में तो मुश्किल से एक बच्चा माता है कुछ मुल्कों में वो अनुपात भी कम हुआ है और इस बात किया था की आशा है कि कोई बच्चा हो तो मरे मरने से रोक लिया है उम्र बढ़ी है रूस की औसतुम्रतीस तो वर्ष की जब क्रांति हुई उन्नीस सौ सत्रह में आज रूस की औसतुम बहत करंबी औसत उम्र बढ़ गई बीमारियां दूर हुई हैं कुछ बीमारियां बिल्कुल ही पता नहीं है बच्चों को अगर उससे जाकर उन बीमारियों के बाबत पूछे तो बच्चे कहेंगे हाँ इतिहास में लिखी है ये बीमारी चलता कुछ बीमारियां विदा हो गई है बिल्कुल सौ दो सौ साल बाद आदमी विश्वासन कर देगा ये बीमारियां कैसे होती थी आदमी स्वस्थ हुआ बीमारी दूर हुई आगे उम्र बढ़ी है और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोशिश जारी रही तो कोई बचे नहीं है कि आदमी को इनजक्ने अनिश्चित समय के लिए जिंदा रख सके कोई कारण नहीं लेकिन भारत का पुराना मन यही कह चला जा रहा है जो भगवान करेगा वो होगा हो। जो भारत करेगा वो होगा सभा क्या करेगी डॉक्टर क्या करेगा चिंतन क्या करेगा विज्ञान क्या करेगा कोई कुछ नहीं करेगा जो होना है वो होगा ये जो भाव हमारे मन में बैठा हुआ तो हो तो हम भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे तो भगवान जो करेगा वो होता हम खड़े होकर देखते रहेंगे हम सत्य दत्तक की बाकी खड़े ये जिंदगी जीवन में समाजगीर की तरह खड़े रहना समाजगीर की तरह खड़े रहने पर भी जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है लेकिन तब तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी बहुत दुखद हो है। युवक के पास भी विज्ञान की शिक्षा देने के बाद भी हम नया मन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, यंग माइंड पैदा नहीं हो पा रहा है जो सोचे जो लड़े जो जिंदगी को बदले जो संघर्ष के लिए आतुर हो कि जिंदगी जैसी मिले कि हम उसको वैसा ही नहीं छोड़ेंगे अच्छा बनाएंगे बेहतर बनाएंगे जमीन स्वर्ग बनाई जा सकती है और आज पहली दफा ये संभव है की हम जमीन को स्वर्ग बना भारत भी आज सुखी हो सकता है भारत सुखी कभी नहीं है। शायद आपको ख्याल ना हो कि भारत में मुख्य की और स्वर्ग की जो इतनी चर्चा चलती है उसका कारण ये नहीं है कि इतने लोग धार्मिक हैं। लाख दो लाख में मुश्किल से एक आदमी धार्मिक होता है क्योंकि सत्य की खोज किसकी है और इतने लोग धार्मिक क्यों मालूम पड़ते हैं? भारत में इतना दुख है और सुख की कोई आशा नहीं तो स्वर्ग में ही सुख की आशा बांधनी पड़ती है दुख के कारण स्वर्ग की आकांक्षा पैदा होती है कहीं कहा और मैं सोचता भारत के लिए तो बिल्कुल लागू होगा उसने तो पूरी मनुष्य के लिए कहा है कि अगर आदमी तो जाए दिखाई पड़ते हैं ये तो धार्मिक यही रह जाएंगे अगर भारत सुखी हो सके क्योंकि इनके धार्मिक होने का कुल कारण दुख है इतना दुख घेरे हुए है कि कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती तो अगले जन्म में आगे पृथ्वी से दूर मृत्यु के बाद कहीं सुख की कल्पना करते हमने कल्पना क्या की सुख की मुझे देखे जाए तो स्वर्ग में हमने कल्पना क्या की है वो भूखे आदमी की खबर है उस कल्पना में गरीब की खबर है अगर आप तिब्बती का स्वर्ग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे तिब्बती कहता है स्वर्ग में बड़ी उत्सप्त हवाएं बहती है बड़ी गर्मी है सूरज निकलता है और बड़ा गर्म है उष्ण तिब्बत का स्वर्ग उष्ण है क्योंकि तिब्बत आदमी ठंड से पी है स्वर्ग तो में उसने सब इधर तो नहीं हो रहा है इधर तो ठंड में मरे जा रहे हैं तो उसने तिब्बत तो के स्वर्ग में है कि स्नान लोग रोज स्नान करते हैं इतना बड़ा आनंद है ये तो हम कहेंगे ये कैसा आनंद ये क्या तुम पूछ रहे हो हम तो दिन में दो बार स्नान नहीं करते लेकिन तिब्बत के आदमी के मन को इतनी पीड़ा है इतनी ठंड है इस नदी नहीं कर सकता नदी में तैर भी नहीं सकता तो के स्वर्ग में लोग नदियों में तैरा घंटो बड़ा तरफ धूप ही धूप होती है, है हो बर्फ बिल्कुल नहीं है तिब्बत के स्वर्ग में तिब्बत के नरक में बर्फ है और ऐसी बर्फ है जो इटर्नल है कभी नहीं पिघलती जमीन हुई है और जो शरारत करेंगे साफ करेंगे उनको उस में डाल दिया जाएगा जहाँ वो बर्फ में गलेंगे हमारा तो नरक बिल्कुल उल्टा हमारे नरस में बर्फ तो पता ही नहीं अगर बर्फ मिल जाए तो मजा आ जाए नरस के लोगों वहाँ आग ही आग जल रही है हमारे नरस कढ़ाए चल रहे हैं आपके और लोगों को कड़ाहों में डाला जा रहा है हम गर्मी से पीड़ित लोगों को और नरस में गर्मी है और हमारा स्वर्स बिल्कुल एयर कंडीशन बिल्कुल बातावर जरूरी है वहाँ शीतल मंद समीर दिन भर बाहर आती है सूरज उगता भी है तो भी गर्म नहीं होता ठंडा ही बना रहता है हमारे स्वर्ग में ठंडक की हमने व्यवस्था की क्योंकि हम गर्मी से पीड़ी स्वर्ग हमारी मनोकामना है जो हम यहाँ पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो वहां हमारे स्वर्ग में और क्या क्या कल्पना है वो सोचकर हम समझ ले सकते हैं हमारी तकलीफें क्या है स्वर्ग में वृक्ष है कल वृक्ष दिन नीचे बैठ के आप करें जो भी भोजन बुलाना चाहे फॉर तो आ जाएगा कल के नीचे जो भी कामना करे ये कपड़े चाहिए आपने कामना की वो मौजूद हुए आपने कहा ये भोजन चाहिए एक कामना की वो मिलती हुआ ये कल्प्रक्ष क्या है जहां न कपड़े मिल रहे हैं न भोजन मिल रहा है न कोई कामना पूरी हो रही अब एक ही उपाय है कि मरने के बाद कल्प वृक्ष मिल जाए जाएगी कल वृक्ष हमारी भूख हमारी गरीबी हमारी परेशानी का सबूत एक कल वृक्ष की हम कल्पना इसीलिए कर रहे हैं हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में स्त्रिया बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती कोई जाएगी, क्योंकि जो दुर्गाभार करते हैं उन्हें बुरा करने वाला है तीस साल की लड़की है पांच साल आठ बच्चे भी खड़े हो सकते हैं वो बूढ़ी हो जाएगी तो हमारे पर्व में जो कल्पना है वो पता है वो क्या है वहां कोई स्त्री कभी बूढ़ी नहीं होती वहाँ सोलह साल के ऊपर उम्र बढ़ती ही नहीं जब तो सोलह का एकदम डेड स्टाफ आ जाता है सोलह के बाद उम्र नहीं बढ़ती सोलह कभी ठैली रह जाती वो हमारी कामना है हम अपने चारों पर स्त्रियों को जवान में जुड़ा होते देखते तो हमारी कामना है ऐसा होता तो यहाँ तो नहीं हो पा रहा है वो हम स्वादियों जो यहाँ संभव नहीं है वो वह हम वहाँ संभव बना लिए और उनकी हम आशा कर भारत में इतने लोगों धार के धार्मिक होने के कारण धर्म नहीं अगर धर्म होता इतने लोगों धार के धार्मिक होने के कारण तो जिंदगी बिल्कुल दूसरी हो जाती जिंदगी एक आनंद होती है, शांति होती मौज होती है, होती, एक परमात्मा का प्रसाद होती है, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं है परमात्मा के प्रसाद में फूल खिलते हैं सूरज निकलता है पक्षी गीत जाते सूरज निकलता है न फूल खिलता है न कोई होता अब उदार आदमी धार्मिक नहीं है आदमी सिर्फ दुखी है और दुखी आदमी क्या करे दुख को मिटाए एक रास्ता है और यह सुख के किसी सपने में खोता है दूसरा रास्ता भूखा आदमी रास्ता है आप ये मत सोच कि रात में वो लोगों को भोज देने का सपना देखेगा नहीं भोज लेने का सपना देखेगा भूखा आदमी सोता है रात तो लगता है कि राजा का आ गया और कह रहा है चलिए आपके लिए, आप लिए राजा ने आज भोजन का निमंत्रण भेजा दे है बैठा है राजा के मेज पर भोजन कर रहा है रात करता है भूखा आदमी अगर आप भूखे न तो एक आदमी उपवास करके देख ले तो पता चल जाएगा की रात भोजन में भोजन का सपना चलता है उपवास जिसने किया वो रात भर भोजन में जिएगा साधारणाथ में दो वक्त खाना खाता उपवास वाला चौबीस तो घंटे खाने लगता है मनी मंडल खाता है बाहर नहीं खा सकता बाहर को उपवास किए हैं और प्रतीक्षा करता है कि कब सुबह हो कि असली भोजन शुरू हो जाए हमारे भीतर सपने जो है हम उन्ही चीजों को देखने लगते हैं जो बाहर नहीं मिल रहा है जो बाहर नहीं, भारत, नहीं भारत ने स्वर्ग बना लिया परलोक बना लिया है उन पर्वों और पर परलोकों की कोई जरूरत नहीं है हम इस पृथ्वी को ही पर्व और परलोक बना ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना का सपना काफी नहीं होगा उसके लिए किताब में कल वृक्ष बनाना काफी नहीं होगा कल वृक्ष बनाया जा सकता है और विज्ञान ने करीब करीब कल वृक्ष खड़ा कर दिया और इस बात की संभावना है की सौ वर्षो में कुछ देश को निश्चित वृक्ष के नीचे हो जाए अमरीका करीब करीब कल वृक्ष के आस उसकी गाड़ी पहुँच रही वो करीब पहुंच रहा है जहां जिंदगी की सारी जरूरत अभी बिहार में अकाल पड़ा था तो मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी। एक अमरी की माँ ने खबर दी थी एक अमरी की माँ से उसकी छोटी बेटी ने पूछा कि ये अकाल क्या है क्योंकि अमेरिका के नए बच्चों को बिल्कुल ही ऐतिहासिक घटना है पहुंच नहीं पड़ता फिर तो पूछा ये क्या है आकान क्या चीज है तो उसकी माने का आकान वहाँ बिहार में आदमियों के पास खाने को तो रोटी नहीं तो उस लड़की ने कहा फिर वो पेट फैक्ट्री क्यों नहीं खा लेते तो क्योंकि लड़की को पता है जिस दिन घर में रोटी वगैरह नहीं बनती तो पेट फैक्ट्री से, से है तो क्योंकि रोटी नहीं तो पेट फैक्ट्री खा तो उसकी माँ ने जो पागल उनके साथ भी नहीं का का चला ती नहीं ती का काम कि तुझे पता ही उनके पास पेस्ट सकता है तो नहीं। उस लड़की को समझाना मुश्किल पड़ गया उसकी माँ को की अकाल का क्या मतलब अमरीका को अतिरिक्त भोजन पा रहा है इसलिए अमरीका में उपवास के कल्प शुरू हो गए जहाँ भी ओवर हो जाता है वह उपवास करवाने वालों की शुरू हो जाती है बुद्ध के घर में बहुत भोजन रहा होता महावीर के घर में बहुत भोजन था ओवर पैक्ट है इसलिए उपवास करने का मजा उनको आया गरीब आदमी को उपवास करवाइ बड़ी मुश्किल हो जाती है अमेरिका में उपवास की कल्प पड़ी है नेचुरोपैथी है और पच्चीस पैथी और पच्चीस आश्रम जहाँ लोग जाते उपवास कर रहे हैं उनको उपवास मजा आ रहा है उसका कारण शरीर ने बहुत असरित इकट्ठा कर लिया वो गोजन हो गए उसको निकालना जरूरी है और ज्यादा खा रहे हैं ज्यादा खाने को मिलता है जाए बिहार में हिंदुस्तान में गरीब में को तो समझाए गोपवास बड़ी ऊँची चीज़ है वो कहे गाउप करते है भोजन ऊँची चीज है उपवास ऊँची चीज नहीं <laughs> लेकिन हमने किया क्या है हमने किया यह है की जो हमें करना था संघर्ष वो संघर्ष न करके हम सपने देखते रहे हम एक सपना देखने वाली कौन क्या हम भविष्य में भी सपना ही देखना चाहते हैं या हम भारत को एक संघर्षशील समाज बनाना चाहते हैं सपना देखना है तो फिर अतीत की बातें बात दो संघर्ष करना है तो अतीत से मन को मुक्त करें बहुत कठोर है ये प्रक्रिया अतीत से मन को मुक्त करने के लिए मुक्त करना पड़ेगा और अगर हमारा मन पा से अतीत से मुक्त नहीं होता तो हम बल को निर्माण करने में समर्थ नहीं हो सकते से हो जाए इस पृथ्वी पर अभी जो दो घटनाएं घटी है वो किसी बात की खबर लाती है अमरीका नई कौन तीन पुरानी वर्ष कहानी तीन 300 वर्ष पहले यूरोप के कुछ भगोड़े जाके अमेरिका में बस गए 300 वर्ष की उनकी कथा है इसलिए कोई इतिहास नहीं है अगर वो कितने पीछे जाए तो भी बहुत पीछे नहीं जा पाते बस तो तीन वर्ष के पीछे कुछ खत्म हो जाता है सब अमेरिका की कौन नई है नई कौन की वजह से अतीत न होने के कारण अमेरिका को भविष्य में देखने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था इसलिए अमेरिका इतनी सम्पत्ति पैदा कर सका इतना सुख इतनी व्यवस्था इतने जीवन को इस लायक बना सका कि वो चांद पर जाने के खेल में भी समलिप्त हो सके और जीत भी सके ये जो तीन सदस्यों का नया समाज है ये नया मन हमारे पास भी हो सकता है रूस ने उन्नीस में पुराने मन को इनकार कर दिया उसने कहा कि विदा करते हैं, अब एक नई तारीख शुरू होगी उन्नीस सौ के पहले और उन्नीस के बाद रूस ने जहां दो टुकड़ों में तोड़ दिया उन्होंने जीपस क्राइस्ट के आगे पीछे टूटता था इतिहास रूस ने तोड़ दिया उन्नीस के पहले और उन्नीस के बाद पुराने को नमस्कार कर लिया अब नहीं हमें पीछे देखना अब हम आगे। तो पचास वर्षों ने रूस ने जो काम किया है वो पुरानी हुआ है। लेकिन अतीत को इंकार करने के कारण बड़ी शक्ति अर्जित कर ली आज बड़ी से बड़ी ताकत को धमकी देने की स्थिति में रूस को धमकी देने की स्थिति में और हम हम उससे पहले आजाद हुए लेकिन हम और समझोर हो गए उन्नीस में जो हमारी हालत थी उससे हमारी हालत और नीचे तक पैदा जगमगा सारा मामला पैदा हुआ चला जाता हम और अराजक हुए चले जाते शक्ति पैदा नहीं होती संपत्ति पैदा नहीं होती भविष्य निर्मित होता दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर डर किनारे हम फिर पीछे के घर में दौड़ जाते लेकिन पीछे कोई घर नहीं है सिवाय स्मृति के माँ कोई घर नहीं आगे कहना पीछे घर नहीं भारत बहुत आवारा हालत में है बहुत आवारा हालत जी ने भी अतीत को इंकार कर दिया है तो नया दिन शुरू हो गया है वो ठीक है या गलत की दूसरी बात रूस ठीक है या गलत की दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ की जिन भी को भी अतीत को इनकार कर दिया है और मैं के खड़े हो गए हैं उनके जीवन में एक ऊर्जा एक एनर्जी पैदा हुई है जो क्रिएट है इसराइल बिल्कुल नए से नया मुख्य नई जमीन मिली है नया देश बना है सब नया है इसलिए अरबों के युद्ध नहीं इसराइल ने जो शाकत दिखाई है वो अबू अभूतपूर्व उसका क्या कारण है उसका कारण है अरबों के पास पुराना मन पुराना जरा जीवन चित्त है और इसराइल के पास युवा चित्त युवाचित्त है युवा पूरे चित्र को हराने में सफल सदा हो रहा था हमारे पास ये बात नहीं हम अती चले हुए जब भी हम पीछे और पीछे सिवाय पीछे देखने के हम आगे देखते रहे नहीं हमारा हाल ऐसा है वो तो ये कहो कि की गाड़ियां बनाई कारें बनाई तो आगे लाइट लगा दिए अगर कभी हिंदुस्तान गाड़ी बनाता बना खतरा था, बना था, था तो लाइट पीछे लगाते गाड़ी आ लाइट पीछे उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ती बड़ा मजा आता जो छूट गया वो दिखाई पड़ता और आगे आगे सिवाय दुर्घटना के और क्या हो सकता है पूरे कौन के चित्र का प्रकाश जो है वो पीछे की तरफ लड़ा हुआ है गर्दन लकवा खा गई है सरलाइस जो भी पीछे देखती आगे देखती नहीं और सन्ना आगे है रोज बच्चे मिल जाते हैं रोज मुश्किल खड़ी हो जाती है रोज और बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी गुलाम कौन को मुश्किलें ज्यादा नहीं होती क्योंकि मालिक को मुश्किलों का ध्यान रखना पड़ता है स्वतंत्र तो कौन को मुश्किलें ज्यादा हो जाती है, उनके ध्यान खुद ही रखना कोई मालिक नहीं अगर अब भी हमारी आंख पीछे की तरफ लगी रहे तो जाए छोटे बच्चे से पूछें वो क्या सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं मंगल पर कैसे घर बने छोटे ही स्कूल के बच्चे भी डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि चाँद पर घर कैसा बने अमरीका के बच्चे आंदोलित थे जो और अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश कर रहे हैं देखते देखिए दूर भविष्य की यात्रा पर निकल रहे हमारे बच्चे वे हर वक्त रामलीला देख रहे और देख रहे रामलीला बुरी नहीं है रामलीला बड़ी प्रीति का है लेकिन बार बार देखना सुखद सुधरना और, और उसी उसी को देख चलेगा जाना अतीत की उसी धूप को देखना है भविष्य के सपने नहीं है हमारे मन में अतिशी राह भविष्य का सूर्य नहीं है हमारे बीते हुए सूर्योदय और सूर्या ऋतु की स्मृति रह गई भारत कहाँ जाएगा भारत कहाँ जा रहा है अभी तो कहीं जाता हुआ मालूम नहीं पड़ता लेकिन दो विकल्प है या तो भारत लौट के अतीत में डूबने की कोशिश करे जो असम्भव होंगे निश्चित और या अतीत को छोड़े और भविष्य को अंगीकार करे और नया सोचे और नया बनाए और पुराने ढांचे तोड़े और पुराने मकान गिराए और पुरानी जिंदगी के बहुत बीते सूत्रों को हटाए गुल चूक थोड़ी हो सकती है लेकिन भूल चुप से कोई डरने की जरूरत नहीं एक ही भूल चुप दोबारा नहीं होनी चाहिए बस नई भूल तो रोज करनी ही चाहिए नई भूल कोई रोज करता है तो सीखता है तो पुरानी भूल ही दबाने लगे तो न समझे लेकिन कोई भूल के डर से कुछ करे ही नहीं उससे बड़ी भूल कोई भी नहीं हो गया तो विदा हमें कोई तारीफ तय करनी चाहिए जिस दिन हम पुराने को नमस्कार कर और कहें कि उसके बाद हम आगे की तरफ देखेंगे आने वाली पीढ़ी तय सकती है और आने वाली पीढ़ी को तय करना पड़ेगा लेकिन आने वाली पीढ़ी की कोई सोच नहीं रहे आने वाली पीढ़ी प्रतिक्रियाओं में है रिएक्शन में है पुरानी पीढ़ी से परेशान है गुस्से में है गुस्सा और परेशानी ठीक है लेकिन अकेले गुस्से और परेशानी से कुछ नहीं होता पुरानी पीढ़ी से प्रतिक्रिया से कुछ नहीं होता है थोड़े यूनिवर्सिटी में लड़ता रहता है तब तक वो कुछ नई बातें करता हुआ दिखाई पड़ता है और फिर घर गया और घोड़े पर सवार होकर शादी करने निकल कर जाता है पर सवार पहन लेता है वही पुराने कपड़े और किसी लड़की को जिससे में कभी देखा न कभी चाहा ना कभी प्रेम किया उससे विवाह करने चलता था कैसा नया मन मेरे नया मन नहीं है ये पुराना नहीं मन है पुराना चाहता कोई लड़का नहीं देखा अपने पिताको की जिस लड़की को मैंने प्रेम नहीं किया उसके साथ बीना को तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल अपराध की बात कोई लड़की अपने पिता से नहीं कहती कि जिस युवक को मैंने नहीं देखा जिसने मैंने कभी चाहा नहीं जिसने कभी मेरे मन में कोई जगह नहीं बनाई तुम तो उसके साथ मुझे देते हो ये क्या कर नहीं हमारे पास चित्त नहीं है नया चित्त नहीं हम पुराने चित्र से ही गिरे जबरन हमें मिलती है वो शरीर की है मन हमारा जबरन नहीं हो पाता मैं आपसे करना चाहता हूँ अगर भारत का कोई भविष्य कोई सृजनात्म कोई आशा पूर्ण बनाना हो तो तोने को विदा कर दे कष्टपूर्ण है, पिता मर जाए तो मन तो यही होता है कि कर लाची करना तो भारी होता है पिता मर जाए, तो कितना दुख नहीं होता है प्राण करते हैं विदा देते लेकिन फिर भी रोते हुए मर्जन क्या कह रहा रोते हैं दुखी होते हैं लेकिन क्या उपाय मर्द विदा कराना पड़ता है संस्कृतियां भी मर जाती है सब भी मर जाती है दुख भी होता है पीड़ा भी होती है लेकिन फिर उनको मरमत पहुंचाती जला आने की हिम्मत भी जुटानी चाहिए आपकी पुरानी संस्कृति की सभ्यता की और मरगत से जाती जलाए एक तरह से मुल्क खाली हो गए भविष्य को देख इतनी ऊर्जा पैदा होगी इतनी शक्ति जो सब तरफ से बंध है वो मुक्त हो जाए जैसे किसी झरने के ऊपर से पत्थर हट जाए चले तो पत्थर भगवान की मूर्ति के ही क्यों ना रहे तो तो तो हाँ हो उससे क्या फर्क पड़ता है झरना तो रुका है पत्थर हट जाए उसकी गति शुरू हो जाए भारत के जीवन में नए के दो नई पीढ़ी को नई पीढ़ी क्या फूटते हो कभी बस के आंस खोड़ देती है कभी खिड़कियाँ देती है कभी किसी गरीब मात्र को जो वैसे भी बहुत गरीब पत्थर मार देती है नई पीढ़ी प्रतिक्रिया है नई पीढ़ी सृजनात्मक विचार में नहीं पुरानी पीढ़ी पुराने से चिपकी है नई पीढ़ी पुराने पर पत्थर मार के चुपचाप खड़ी हो जाती है जैसे कुछ टूट जाएगा कुछ भी नहीं टूटेगाड़कियां मिटाने से क्या मिलता है एक शिक्षक को पत्थर मार देने से क्या होने वाला नहीं बड़े सवाल है इन छोटी बातों में नई पीढ़ी बोले चाहिए तो खतरा और आपसे कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के राजनीतिक नई पीढ़ी को इन्हीं बेबकूसी की बातों में उलझाए रखना चाहते अगर नई पीढ़ी इन चीजों में उलझी रही तो भारत का पुराना ढांचा जिंदा रहेगा बरकरार रहेगा वो कभी वाला नहीं, क्योंकि तो नई पीढ़ी को डायवर्ट किया जा रहा है उसे नए लड़के को कहा जाता है कि बने की कारखाना बड़ौदा में बनेगी अहमदाबाद में नया लड़का यूनिवर्सिटी में पड़गा वो गोली खा रहा है इसके लिए की कारखाना बड़ौदा में बनेगीखाना अहमदाबाद नया लड़का कहेगा कहीं भी बने नए लड़के के लिए कारखाना बन रहा है अहमदाबाद का नया लड़का होगा कि बड़ौदा का ये सवाल नहीं है यूनिवर्सिटी कहाँ खड़ी हो जाए गोली चलेगी एक गांव की रेखा एक प्रांत की रेखा कहाँ खत्म हो नए लड़के को उसमें उलझाया जा रहा है नए लड़के से कोई भी बेवकूफियां करवाई जा रही है हिंदुस्तान का राजनीति नए लड़के का बुरी तरह पोषण कर रहा है और उससे कुछ भी गलत करवा रहा है और मजा ये है कि मंच पर खड़े हो तो वो गालियां भी देता है की का तोड़ दिए दीवार क्यों तोड़ दी ये ये क्योंकि और पीछे के रास्ते से वो चाहता है कामना करता है कि नया लड़का इसमें उलझा रहे क्योंकि जिस दिन नया लड़का इससे मुक्त हो जाएगा पहला काम इस राज्य में सिर्फ को नीचे उतारने का होने वाला है भारत <स्थाँगा> भटक सकता है अगर नई पीढ़ी ने थोड़ी भूल चूक की नई पीढ़ी को बहुत सोचने का वक्त है और एक नया मनुष्य और नया समाज कैसे निर्मित करे एक एक विश्वविद्यालय चर्चा का डायला स्थान बन जाना चाहिए जहाँ हम मुल्क के भविष्य के लिए सोचें विचार करें क्या हो सकता है पुराने को कैसे विदा करें कैसे नए को जन्म दें अगर इसका विचार कर पड़े तो कोई कठिनाई नहीं, नहीं है हमारे पास दुनिया में किसी भी युवक ऐसी कम ताकत नहीं है हमारे युवा के पास इतनी ही ताकत थोड़ी ज्यादा है ज्यादा लपलिए है कि जैसे कोई खेत बहुत दिन तक बंजर पड़ा रहे उसमें तो कोई खेती न हो पड़ोस के खेत में खेती होती रहे तो पड़ोस का बहुत सा खेत धीरे धीरे सत्य नहीं हो जाता है जिस खेत में खेती न हुई हो उसमें आज अगर कोई अंक दाने फेक दे तो फसल आए की तो पड़ोस के खेत खड़े रह जाए भारत तीन चार हजार बसों से चिंतन नहीं किया उसके मन की उर्वर शक्ति बिल्कुल बढ़ी हुई अगर कहीं हमने चिंतन किया तो हम 25 साल के भीतर प्रति परिस्थिति को भी पीछे छोड़ देने में समझते बड़ी उर्वरता की पर बंद उसका उपयोग हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन भारत कहाँ जाएगा ये प्रकृति नहीं है ये हम पर निर्भर है कि कहाँ हम ले जाएंगे जो पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं उनसे बचना वो तो हजारों साल से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं आगे की तरफ नए की तरफ नदीन की तरफ परिवर्तन की तरफ ले जाना है सोचना विचार करना खोजना मार्ग निकालना ये हो सकता है। एक बहुत निर्णायक क्षण है बहुत निर्णायक विशिष्ट मूल है भारत की जिंदगी में अगर हमने उसे खो दिया तो हो सकता है हजारों साल बाद फिर निर्णायक क्षण आए लेकिन खोने की कोई तो जरूरत नहीं इस थोड़ी सी बातें मैंने इसी आसा में कहीं से सोचना कोई मेरी बातें मान लेना जरूरी नहीं है हो सकता है मैं भी जो कह रहा हूँ गलत हो सकता है मैं भी जो कह रहा हूँ वो कहीं ले जाए मेरी बातें मान मत लेना सोचना विचार करना मुल्क अगर दस साल से विचार करने में लग जाए सब तरफ संदिग्ध हो जाए डाउटफुल हो जाए सोचने लगे खोजने लगे गीता पुरान बाइबिल सबको एक तरफ उठा रख दे कृष्ण महावीर बुद्ध को कहे नमस्कार हमें खुद सोचने को बहुत जन तुम्हारी छाया हमें सोचे तो शायद कुछ हो सकता है ये जो मैं कह रहा हूँ इसी आशा में कि आप सोचेंगे अगर मेरी बातों को गलत पाए फेंकते कचरे में अगर कोई बात ठीक मालूम पड़ जाए तो वो आपकी अपनी हो जाती और जो सत्य अपना हो जाए वो तो सत्र तो हो जाता है मेरी बातों को एक इंसान की और प्रेम से सुनो तो उससे तो तो बहुत अंगरी हूँ और अंत में भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम